देवी भागवत सातवा स्कंध देवी का अपना विराट रूप दिखाना देवी ने कहा हिमालय मेरी माया शक्ति ने संपूर्ण चराचर जगत की रचना की है परमार्थ दृष्टि से विचार किया जाए तो वह माया भी मुझसे कोई भिन्न वस्तु नहीं है व्यवहार की दृष्टि से वही यह विद्या एवं माया नाम से प्रसिद्ध है तत्व दृष्टि से पृथक कुछ नहीं तत्व केवल एक ही है वह तत्व मैं हूँ जो संपूर्ण जगत की सृष्टि करके फिर अपने असली स्वरूप तत्व में विलीन हो जाती हूँ पर्वतराज अपने माया एवं विद्या विद्यासंजक कर्म के साथ प्राणों को आगे करके मेरा प्रवेश होता है कारण यह है कि यदि मैं ऐसा न करूँ तो प्राणियों के जन्मने और मरने की परंपरा चालू नहीं रहे माया के भेदानुसार मेरे तत् तत् कार्य होते हैं जैसे एक ही आकाश घटाकाश और मठाकाश आदि अनेक नामों से व्यवहारित होता है वैसे ही मैं एक होती हुई भी उपाधि भेद से भिन्न हूँ जिस प्रकार सूर्य उत्तम और निकृष्ट सभी वस्तुओं को सदा प्रकाशित करता है परंतु वह दूषित नहीं होता वैसे ही मैं भी कभी दोषों से मुक्त युक्त नहीं होती वस्तुतः जीव और ईश्वर का विभाग माया द्वारा कल्पित है घटाकाश और महाकाश की भांति जीवात्मा एवं परमात्मा के भेद को भी काल्पनिक मानना चाहिए जैसे माया के प्रभाव से ही जीव अनेक है न कि अपनी स्वतंत्रता से वैसे ही माया की अधीनता स्वीकार करने वाले ब्रह्मादि शासकों के भी विविधता का भान होता है देह और इंद्रिय आदि संघात रूपी वासना के भेद को उत्पन्न करने वाली अविद्या जीवन के भेद में कारण है हिमालय जो गुण संबंधी वासना के भेद को विभाजित करती है वह माया है धरणी धर मुझमें ही यह संपूर्ण संसार ओतप्रोत है कारण देहाभिमानी ईश्वर मैं हूँ लिंग देहाभिमानी विष्णु एवं स्थूल देहाभिमानी ब्रह्मा मैं हूँ विष्णु रुद्र गौरी सरस्वती और लक्ष्मी मेरे रूप हैं मैं सूर्य चंद्रमा एवं नक्षत्रगण हूँ पशु पक्षी चांडाल तस्कर प्याध क्रूरकर्मी सत्कर्मी महाजन स्त्री पुरुष और नपुंसक ये सब कुछ मैं ही हूँ इसमें कोई संशय नहीं है जो कोई भी वस्तु जहाँ भी देखने एवं सुनने में आती है चाहे वह भीतर हो या बाहर उन सब में व्यापक रूप से सदा मैं ही स्थित रहती हूं। चराचर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझसे अलग हो यदि मुझसे रहित माने तो उनके साथ पुत्र का उदाहरण संगत हो सकता है जिस प्रकार एक ही रस्सी भ्रम व सर्प अथवा माला के रूप में प्रतीत होती है वस्तुतः वह है एक रस्सी ही वैसे ही ईशादि रूप से मेरा केवल भान होता है इसमें संदेह नहीं करना चाहिए अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त कल्पित वस्तु का भान नहीं होता अतएव मेरी सत्ता से ही यह चराचर जगत सत्तावान है अन्यथा यह कुछ नहीं है